नमस्कार स्वागत है आप सभी का आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में स्वरूपा पटनायक हैं उड़ीसा से हैं और आप भी रेडियो से जुड़े हुए हैं ये सुनकर आप सभी को भी खुशी हो रहा होगा जिस तरह से मुझे खुशी हो रहा है तो स्वरूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप बहुत अच्छा। जी जी जी मैं चाहूँगा कि आपका रेडियो से कैसे जुड़ना हुआ थोड़ा शॉर्ट स्टोरी बताइए प्रोग्राम तो अच्छा तो अच्छा अच्छा में देते हूं। हाँ हाँ तो उनको अच्छा लगा, तो बोले और आप आ हाँ तो हाँ तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा इस तरह से आपका रेडियो से जुड़ना हुआ <laughs> चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे ग्लोबल सबमीट में आप आए हुए हैं और निश्चित तौर पर एक अलौकिक अनुभूति आपने किया होगा तो मैं चाहूँगा की उस अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए जी मेरा तो ये पहली बार है जी, जी. तो बहुत था सुने भी बहुत है हमारे वहाँ भी संस्थाएं है लेकिन ऐसे ही मौका नहीं मिला आने के लिए ये बाबा जी का कृपा ही है जो हम यहाँ आ पाए हैं और यहाँ का अनुभूति तो बहुत अपूर्व है बहुत अच्छा लगा चारों तरफ एक बिल्कुल पॉजिटिव वाइब है जी जी है, बहुत अच्छा लगा और ज्यादातर जिससे भाई बहन का सेवा है उनका वो डेडिकेशन देख के भी हमको भी ऐसा लगता है की हम भी कुछ करें इसे निस्वार्थ भाव से सबका सेवा देख के बहुत अच्छा लगा जी, और यहाँ का जो एनवाट है जैसे आपका हम गए थे तपोवन गए थे हुँ, हुँ, सब कुछ ऑर्गेनिक है देख के भी बहुत अच्छा लगा जैसे आपका सोलर सिस्टम भी है जो नेचुरल चीज को लेके यूज कराया जा रहा है बहुत अच्छा लगा और थीम भी जो है बहुत अच्छा है हम सबको आगे बढ़ने के लिए ये चीज को हमको अपनाना चाहिए हम खुद पहले एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरों को भी कदम बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं बिल्कुल। जैसे बिल्ग। प्लास्टिक का वर्जित करना है पेड़ लगाना है ये सब अपने हाथ में है नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, जैसे हमारा अगले पीढ़ी को हम फोटो में दिखाएंगे कि ये ये, ये था तो ये, <laughs> तो ये चीज हमारे हाथ हम कर सकते हैं यहाँ आके हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला बिल्कुल स्वरूपा जी बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि जैसे आपने भावनाएं व्यक्त की हैं तो एक बहुत पहले ऐसे हुआ था कि बच्चियों को जो है ना आज हम लोग पेड़ के बारे में फिर भी हमको बताना ही पड़ेगा आज भी हम लोग जो हैं बच्चों को क्या हम खुद नहीं जानते कि ये कौन सा पेड़ का पत्ता है हमारे बीच आते हैं और लगता है कि हम लोग जैसे देसी गाय की अगर बात करें तो वो भी शायद बच्चों ने नहीं देखा है शहरों में जो रहते हैं उनको गाय के बारे में कुछ पता नहीं है पशुओं के बारे में पता नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरमेंट से इतना दूर होते जा रहे कि फिर से हमें जो है सिलेबस या फोटू जैसे आप कह रहे हैं वैसे पढ़ाना पड़ेगा चलिए स्वरूपा जी हम आपसे जुड़े रहेंगे और हम चाहूंगा कि आप ऑनलाइन जरूर हमारे साथ जुड़ते रहें हर हफ्ते में प्रोग्राम करें आप और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना देना चाहेंगे आप यही देना चाहिए कि हमको आगे बढ़ने के लिए हमको खुद को पहले क्लीन अप होना चाहिए हम खुद कुछ करेंगे तो हम फिर किसी को बोल सकते हैं की आप भीजिए तो हम क्या मैसेज देंगे की सबको नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए और सब कुछ पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, अच्छा जी जी स्वरूपा जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएँ और आ, चाहेंगे कि आप रेडियो से जुड़े रहें ओम शांति ओम शांति आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधन 107.8 जीरो सेवन जी के पति देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी रेडियो से ही जुड़े हैं तो स्वागत है सर आपका ओम शांति अपने बारे में बताइए हमें मैं मैं तो तो तो रिटायरमेंट पास हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म जी इधर ऐसा भाई तक तक कहीं का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पानी पी दिया ले तो लिया तो इतना पॉजिटिव कहीं भी नहीं जी जी जी जी चलिए पटनायक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने स्थान पर क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे <laughs> तो मैं तो क्या बात है क्या बात है देखा इस समझ इतना सेवा कर सकते हैं सेवा सेवा सेवा सेवा ही ये करने बिल्कुल बिल्कुल चलिए पटनायक जी बहुत ही सुंदर भावना आपने व्यक्त किया है आप यहाँ से जाने के बाद सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पे सेवा ही मेवा है जीवन का और उसे आप अपना रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं थैंक यू ओम शांति